महाभारत आदि पर्व एकाधिक्विशतमोध्याय पांडवों को पराक्रम से दबाने के लिए कर्ण की कर्ण कर्णवाच दुर्योधन तव तो प्रज्ञान सम्यगति में मति नएत क्या पाण्डवाकुर कर्ण ने कहा दुर्योधन मेरे विचार से तुम्हारी यह सलाह ठीक नहीं है कुरवर्धन ऐसे किसी भी उपाय से पांडवों को वश में नहीं किया जा सकता पूर्वमे स्थे सूक्ष्मयती स्वयां निगृहत तदा वीर नकिता स्वयां वर्तमान समीपे तो पार्थिव अजातपक्षा पिशव सकिता न नाधि वीर पहले भी तुमने अनेक गुप्त उपायों द्वारा पांडवों को दबाने की चेष्टा की है परंतु उन पर तुम्हारा वश नहीं चल सका भोपाल वे जब बच्चे थे और यही तुम्हारे पास रहते थे उस समय उनके पक्ष में कोई नहीं था तब भी तुम उन्हें बाधा पहुंचाने में सफल न हो सके जात पक्षा विदेशा अभिवृद्धा सर्वसोद्य नोपाय साध्या कौंते ममसा मतिरुत अब तो वे विदेश में हैं उनके पक्ष में बहुत से लोग हो गए हैं और सब प्रकार से उनकी बढ़ती हो गई है अतः अब वे कुंती कुमार तुम्हारे बताए हुए उपायों द्वारा वश में आने वाले नहीं हैं पुरुषार्थ से कभी च्युत ना होने वाले वीर मेरा तो यही विचार है न चेब्योक्तुम शक्तिरच सक पितृपहतामहम पदम अब वे संकट में नहीं डाले जा सकते भाग्य ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया है और उनमें अपने बाप दादों के राज्य को प्राप्त करने की अभिलाषा जाग उठी है परस्परण भेदस्ना धातुम तेसु सक्य थे एक क्या तेरता पत् नस्परम उनमें आपस में भी फूट डालना संभव नहीं है जो एक राय होकर एक ही पत्नी में अनुरक्त हैं उनमें परस्पर विरोध नहीं हो सकता न चापे कृष्ण शक्येतभ्यो भेदे तुम परूनावती मुताद्यमृावत कृष्णा को भी उनकी ओर से फूट डालकर विलक करना असंभव है क्योंकि जब पांडव लोग भिक्षा भोजी होने के कारण दीनहीन थे उस अवस्था में कृष्णा ने उनका वरण किया है अब तो वे संपत्तिशाली होकर स्वच्छ एवं सुंदर वेश में रहते हैं अब वह क्यों उनकी ओर से विरक्त होंगी इप्सित गुण स्त्रीण एक बहुभर तम ताप्त वती कृष्णा न साम क्षम प्राय स्त्रियों का यह अभीष्ट गुण है कि एक स्त्री में अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित करने की रुचि हो पांडवों के साथ रहने में कृष्णा को यह लाभ स्वतः प्राप्त है अतः उसके मन में भेद नहीं उत्पन्न किया जा सकता आर्यव्रतश्च पांचाल्यो न स राजा धन न संत्यक्षति कौनते राज्यदानैरपि ध्रुवम पांचाल राज द्रुपद श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले हैं वे धन के लोभी नहीं हैं अतः तुम अपना सारा राज्य दे दो तो भी यह निश्चय है कि वे कुंती पुत्रों का परित्याग नहीं करेंगे यथाश्य पुत्रो गुणवान अनुरक्तस्य पांडवान् तस्मा नो पाय साध्या अहम मन इसी प्रकार उनका पुत्र धृष्टुम्न भी गुणवान तथा तो पांडवों का प्रेमी है अतः मैं उन्हें पूर्वोक उपायों से वश में करने योग्य कदापि नहीं मान सकता इदम तद्य क्षम करमस्माकसभा यतमूलस्ते पांडवे या विशा तावत् तबीयास्ते तत्भ्यंता रोचता अस्वत् पक्षो महान जावत जावत पान चालको लखु तावत प्रहरम तेताचार्य राजन इस समय तो हमारे लिए एक ही उपाय काम मिलाने योग्य है वे पुरुष श्रेष्ठ पांडव जब तक अपनी जड़ नहीं जमा लेते तभी तक उन पर प्रहार करना चाहिए इसी से वे काबू में आ सकते हैं तात मैं समझता हूँ तुम्हें भी यह राय पसंद होगी जब तक हमारा पक्ष बढ़ा चिड़ा है और जब तक पांचाल राज का बल हमें कम, हम हमें हमसे कम है तभी तक उन पर आक्रमण कर दिया जाए इसमें दूसरा कुछ विचार न करो वाहनान प्रभुताने मित्राणे च कुन्नते शाम गांधारे तावत विक्रम पार्थिव राजन गांधारी जब तक पांडवों के पास बहुत से वाहन मित्र और कुटुम्बी नहीं हो जाते तभी तक तुम उनके ऊपर पराक्रम कर लो या यावत राह पांचाल पांचालो नो दुरते मनह सपुत्र महावीर जय तावत विक्रम पार्थिव पृथ्वीपते जब तक पांचाल नरेश अपने महापराक्रमी पुत्रों के साथ हमारे ऊपर चढ़ाई करने का विचार नहीं कर रहे हैं तभी तक तुम अपना बल विक्रम प्रकट कर लो या वन्नाया जातवाष्णेज कृषण जादव वाहिनी राज्यार्थे पांडवे जा नम पांचाल्य सदनम प्रति इसके लिए तुम्हें अभी तक अवसर है जब तभी तक अवसर है जब तक कि विष्णुकुल नंदन श्रीकृष्ण यदुवंशियों की सेना साथ लिए पांडवों को राज्य दिलाने के उद्देश्य से पांचाल राज के घर पर नहीं आ जाते वसूने विविधा भोगान राज्यमेव कवल नात्याज्यमृति कृष्ण से पांडवा कथं पांडवों के लिए श्रीकृष्ण की ओर से धन रत्न भाति भाति के भोग तथा सारा राज्य कुछ भी अदेय नहीं है विक्रमेण मही भरते महात्मना विक्रमेण चलो का जित महात्मा भरत ने पराक्रम से ही यह पृथ्वी प्राप्त की इंद्र ने पराक्रम से ही तीनों लोकों पर विजय पाई धर्म विक्रम च प्रशंस क्षत्रिय विषापते सको हि धर्मशूरा विक्रम पार्थिव राजन छत्री के लिए पराक्रम की ही प्रशंसा की जाती है निवशेष्ट पराक्रम करना ही सूर्यवीरों का सुधर्म है ते बले न वयम राजन महता चतुरंग प्रमथ्या द्रुप शीघ्रम आलया मेह पांडवान राजन हम लोग विशाल चतुरंगणी सेना के द्वारा राजा द्रुपद को कुचलकर कर शीघ्र ही वहाँ पांडवों को कैद कर लाएँ न ही सामानदान भेदेन च पांडवा शख्यासाधे तुम तस्मा विक्रमेण ताध्ययी न साम से न दान से और न भेद की नीति से पांडवों को वश में किया जा सकता है अतः उन्हें पराक्रम से ही नष्ट करो तान विक्रमेण जित्ये मा अखिला अथो नान्यम प्रभश्या्योपा जनाधि पराक्रम से पांडवों को जीतकर इस सारी पृथ्वी का राज्य भोगो नरेश्वर इसके सिवा दूसरा कोई कार्य सिद्धि का उपाय मैं नहीं देखता वे सम्पान वाचन धुत्धेय वचो धृतराष्ट प्रतापमान अभिपूज्य ततः पश्चादितम वचनम अब्रवी व सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय कर्ण की बात सुनकर प्रतापी धृतराष्ट्र ने उसकी बड़ी सराहना की और तदनंतर इस प्रकार कहा उपपन्नम महाप्राजे कृता श्रेय सुतनंदन तयी विक्रम संपन्नम इदम वचन दृशम कर्ण तुम परम बुद्धिमान अस्त्र शस्त्रों की ज्ञाता और सूतक को आनंदित करने वाले हो ऐसा पराक्रम युक्त वचन तुम्हारे ही योग्य है भूय एवं तो च्रोणों विदुर एवं युवाम चुत तम बुद्धि भवे या न सुखोदया परंतु मेरा विचार है कि भीष्म द्रोण विदुर और तुम दोनों एक साथ बैठकर पुनः विचार कर लो तथा कोई ऐसी बात सोच निकालो जो भविष्य में भी हमें सुख देने वाली हो तत्ना सर्वन मंत्रिण सुमहायसाह धृतराट्टो महाराज मंत्रियामा सबई तद महाराज तदनंतर महायशस्वी धित्राहट ने भीष्म द्रोण आदि संपूर्ण मंत्रियों को बुलवाकर उनके साथ उस समय विचार आरंभ किया इति श्री महाभारत आदि पर विदुरागमन राज्यलम्ब पर्वण धृतराष्ट्रमंत्रण एकाधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलम्भ पर्व में धृतराष्ट्र मंत्रणा संबंधी दो पहला अध्याय पूरा हुआ